ॐ oh, सम्जि हा नमो नमः मन्त्रपाठः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै मा वेद्विषा शांति शांति शांति हा जी <coughs> प्रत्याहार सूत्रों में लण लण सूत्र में कितने प्रत्याहार बनते हैं त्रयह त्रयह सी अण इण अण इतने उदाह अण इत्यस्य उदाहरणम् इण्कोयनचि इण् इण् वक्तव्यमस्ति न इण् इण् यस्मिन् इण् आगच्छति तद् जातम् इन् इनको सम्यक अस्त यहाँ नाम मोहन जी आ, स्वामी जी क्षमा कीजिए पूरा व्यस्तता कुछ नहीं पड़ पाया अच्छा ठीक है कोई बात नहीं रुचि जी बताएंगे कितने हैं उसके चार हैं अम यम बन्ते यम अम उदाहरणं परेहारस्य उदाहरणं गम गमुण्डः यमान्ताड रिल रिका बताएंगे रिली जी नमस्ते स्वामी जी रिल रिक के जो प्रत्याहार बनते हैं अक इक उक अक उक इनके उदाहरण है उदाहरण है अक का अक स्वर्ण दीर्घ Hmm. एक है hmm. आई नमस्ते स्वामी जी नमो नमः ऐच् किल स्वामीजी ओम् एत एताभ्यां वर्णाभ्यां चत्वारः प्रत्ययाः भवन्ति अच् इच् एच् ऐच् अच् मध्ये अयो अचोत्यादि ति इच् इच, इच एकाच्यो प्रत्ययवच्च एच एच् इच्चो यवा यावच् वृद्धिरादेच् इति वृद्धिरादेचिति सम्यक् अस्ति हयवरट् सीमादि में मे प्रत्यार प्रत्यारभन्ते ओम् स्वामी जी जी आ, हाय में एक बनता है छोटि जी च बिल्कुल ठीक है श, श, श, श, श, श, ूत्र मे कि प्रत्य माता सुमीन प्रत्यहार उदाहरण अच्छा अण और भी बनता है क्या अण और किसी से और उस के लण लण लण में हां उसमें भी अण आण बनते हैं तो उसमें भी अण बनता है तो अण प्रत्यार दो हो गए एक अयोन का अन् और एक लण का अन्न एव श्रद्धाजि ओङ् स्वामीजी ओङ् इत्यत्र एङ् एकमपि प्रकः प्रत्याहारः भवति तत्र एङ्गिपररूपम् उदाहरणं सम्यक् चो ए, ए में एक एं में प्रत्याहता एंगि परीकेश गृहीत एक प्रत्या निर्मात शक्य थे अतो अस्थिजी रेणुजी घ सम्यक् अस्ति अगे बे ओम मी जी एक छोटा सा प्रश्न पूछना था आप बोलिए पीछे व्याकरण में जब ये प्रथम प्रकरण में आ, अको विसर्जनीय कंठिया इसमें जो क वर्ग है और 25 में भी क वर्ग है वो जीव्या से है तो ये दोनों एक कंठिया से एक में दिया गया एक में जीव्या से दिया गया है तो ये दोनों एक है या अलग अलग है हाँ जी हाँ जी एक ही है एक ही है तो इसको कंठिया से कहेंगे या दिव्या से कहेंगे नहीं कंठिया ही कहेंगे कंठ कहेंगे तो जिव्या में जो है वो जिव्या जो है उसके लिए मैंने बताया था कि वो उसका उपलक्षण है उदाहरण है जी. जी. जी. क्या कह रहे थे हाँ अगला सूत्र देखिए जब गश दसवा सूत्रे ज ब गश ज बतानुपद्य पूर्वास्ाते शो सिर्थ ज ब गांच अक्षर हैं वर्ण इन पांच वर्णों को च और पूर्वान पूर्व वाले वर्णों को इस सूत्र से पहले वाले जो सूत्र हैं उनमें विद्यमान वर्णों को पूर्वान पूर्व वाले वर्णों को इन पांच वर्णों को और पूर्व वाले वर्णों को मिलाकर उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में शकार शकार को इतम करोती इत नाम रखते हैं प्रत्याहार सिद्ध्यथम प्रत्याहार बनाने के लिए ब ड ड इन पांच वर्णान वर्णों को च और पूर्वान इस सूत्र से पहले वाले सूत्रों में वर्ण जो विद्यमान है उन वर्णों को मिलाकर इन पांच वर्णों को पूर्व वाले सूत्रों में विद्यमान वर्णों को मिलाकर उपदेश उपदेश करके अंत अंत में आचार्य शकार को इतना रखते हैं जिससे की प्रत्याहार की सिद्धि कर सके यानी प्रत्याहार बनाया जा सके सहणम भवती षड भी श्रहणम भवती षड भी अक्षरे उस शकार से उस शकार से छह अक्षर गृहित होते हैं ग्रहण होते हैं उस शकार से छे अक्षर गृहित होते हैं यानी छे प्रत्याह बनते हैं तो पहला वर्ण दिया है अ अ और शकार को मिलाइए तो अश प्रत्यार बनेगा अश ये शा है तालव्य अश प्रत्यार अश और दूसरा वर्ण दिया है हकार तो हा और शाह को मिलाइए हश प्रत्याहार फिर तीसरा वर्ण दिया है व और शकार को मिलाइए वश प्रत्याहार फिर चौथा वर्ण है झ और शकार श मिलाइए झ प्रत्याहार और पांचवा वर्ण दिया है ज ज और शकार को मिलाइए जश प्रत्याहार और अंतिम छठा वर्ण है ब ब और शकार को मिलाइए बश प्रत्याहार तो अश हस वश झ और बश अश हस अश हस और बश ये छह प्रत्यार बनते हैं अश प्रत्यार का उदाहरण दिया है वो भगो अघो अपूर्व यो आशी अलग करके बता रहा हूं यो आशी अगर मिला करके बोलेंगे तो योशी जहां भी ये अवग्रह चिन्ह जो दो अक्षरों के बीच में एस जैसा जो चिन्ह है यश जैसा उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं आप सबको पता है जहां ऐसा आता है तो उसको पूर्व वाले वर्ण को थोड़ा लंबा करते हैं यो योशी भो भगो अघो अपूर्व योशी ये मिला करके बोलिया और अलग करेंगे तो यह अशी यह ऐसा भी बोल सकते हो तो यह अश प्रत्यार का उदाहरण दिया है भो भगो अघो अपूर्व से यो अशी दूसरा उदाहरण दिया है हश प्रत्यार का हसी ची चे सब सूत्र है अष्टाध्यायी के हसी और वश प्रत का उदाहरण दिया है नड वशी कृति नेढ़ वी कृति और झश और जश दोनों प्रत्यारों का एक ही सूत्र दे रहे हैं जिसमें दोनों आते हैं झलाम जश झीझ के बाद में जश है फिर उसके बाद अंत में है तो झलाम जश झी में जश एक प्रत्यारे आ गया और झशी में एक प्रत्यार आ गया इस प्रकार से दोनों प्रत्यार एक सूत्र में दे दिया जैसे इससे पहले वाले सूत्र में घ में घस इसके अंदर झश और भश को एक ही सूत्र में दिखाया था एकाचो बशो धश झन तस्य दो ऐसे यहां पर झलाम जश झशी और बश प्रत्यार का वही सूत्र दिखा दिया वापस एकाचो बशो धश भश झो तो बशो में बश प्रत्यार है तो इस प्रकार से ये छह प्रत्यार जबगढ़ दश सूत्र से बनते हैं ब द इन पांचों वर्णों को और पूर वाले वर्णों को मिलाकर इन सभी वर्णों का उपदेश करके अंत में आचार्य पाणी शिकार को इत नाम रखते हैं जिससे कि छह प्रकार के प्रत्याहार बन सके अंत प्रत्याह दो बार आया जी तो उरन नहीं।, चल सकता नहीं चल सकता क्योंकि उरण रपरा में पहले वाले अनाकार के साथ में क्योंकि उरन रपरा में तीन ही अक्षर है और अणुित सवर्ण से चा सूत्र में आ, सभी स्वर हैं, और लन तक फिर ल, ये सब अक्षर है अलग हा जी ये पता लग जाएगा जब आप इन सूत्रों की व्याख्या पढेगे न जे क्रमस्य वृद्धिराधेय सूत्र व्याख्या पढेगे अने आपया ओम स्वामी जी अश्म में अब कितने वर्ण आएंगे कौन कौन से अश् में तो अवर्ण से लेकर के आई वो रिली एम गण न यहाँ तक अच्छा जब यहां तक सारे जो अपना दसवा सूत्र चल रहा है ना दसवें सूत्र में जो शिकार है यहाँ तक यानी पहले सूत्र से लेके दसवें सूत्र तक जितने भी वर्ण है तो जो फिर अगला इसमें हर्ष है तो फिर वो सारे लेके तो फिर वो... वो आ जाएंगे उसमें दिक्कत क्या है हश में? हश... हश में, हाय वर्ण में जो हा, हा से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे तो उसमें भी उसमें जितने वर्ण है उसमें है और इसमें जितने वर्ण है इसमें है जहां जैसा जिसका काम आएगा उसको वहां पर मानेंगे मतलब वो फिर हा से शुरू करेंगे हय हय वर्ष हाँ जी हाँ जी जहां से वर्ण प्रारंभ जिस वर्ण का है यानी प्रारंभ का वर्ण जिस प्रत्याहार में है वही से शुरू होगा वो प्रत्याहार के वर्ण धन्यवाद यानी जो वर्ण दूसरे प्रत्याहार में भी आ रहे हैं इसमें भी आ रहे हैं तो आएंगे उसमें कोई आंगे उमी तो जाये फिर दो बार लिखे जाएंगे? दो बार जागे अल बार होगे न सम अल अलगे हागे हा कामोगार् मम तु अशप्रत्य मन काम अलग आरी बनकी आर्य समाज मे जाये तु मन्त्रि बनकर तारी तो तो, के अलग अलग हो गए ना तो मतलब जब होमवर्क में इनके अलग अलग सारे वर्ण लिख लिख के हर्ष में इतने वर्ण है सारे आगे लिख के तो इस तरह भी ये टोटल इतने बनते हैं तो इस तरह भी इसको याद किया जा सकता है ना हाँ वो उसमें वो तो करने को कर सकते हैं उसमें वो सरल रहेगा आपके लिए जिसमें आपको सरलता रहेगी वैसा आप कर सकते हैं अगर सूत्र याद होते हैं ना तो हमको ये भी रहता है कि जैसे मैंने कहा अश है तो जब सूत्र मेरे दिमाग में, में है तो मेरे मस्तिष्क के सामने पूरा चित्र की आयुन से लेकर के जब अगर दस तक जितने वर्ण है वो सारे वर्ण मेरे को दिखते हैं स्क्रीन पे जैसे हम देखते हैं वैसे ही मस्तिष्क में दिखाई देते हैं जी, आपको दिखते है, एक, एक... अभ्यास करना है अभ्यास करना ठीक है सबको दिखेंगे जो अभ्यास करेंगे उनको सबको दिखता है सर संस्कार तो बनेंगे ठीक है अच्छा जी धन्यवाद जी तो जब अगर 10 सूत्र आपका हो गया है हम आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र है ग्यारहवा ख फ ख, छ, ठ, च, और अंत में हलंत वकार, तव, व, तो ख, छ, ठ, तव, क्योंकि वा को केवल वा बोलने में दिक्कत आती इसलिए सा के साथ जोड़ करके बोलते हैं स्वर के साथ बुक जोड़ करके अव ऐसा बोलते हैं तव ख, छ, खट तव देखिए इसमें कितने अक्षर हैं देख लीजिएगा एक दो तीन चार पांच सात आठ आठ अक्षर हैं इस प्रत्याह में आठ अक्षर हैं ख, ख छ, थ, थ, च, त, त इति तन इन आठ अक्षरों को उपदिश्य, उपदेश करके वकारं, वकार को इतम करोती इत नाम रखते हैं पाणिनी किसके लिए है प्रत्याहाराथम प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे ग्रहणम भवती एक नर्णेना और उस वकार का ग्रहण एक वर्ण के साथ होता है और वो एक वर्ण क्या है छकार इसी प्रत्याहार में है वो छकार यानी तीसरा वर्ण छ छ और ख के बाद में आता है तीसरा छोनो और और को दोड़ दिया, तो चाओ, चाओ प्रत्यार हो गया। और ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि पूर्व वाले वर्णों का ग्रहण नहीं किया यहाँ पर कौन बोल रहे थे पहले ऋषा जी या श्रद्धा जी किसी ने बोला था सभी में है एक जगह नहीं आई उनमें हुआ महामारी में भी लिखा हुआ है लिखा हुआ पुस्तक है, है।, है, है।, है जो आ, मैं ये कहूँ लगभग पैतीस साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब की पुस्तक होगी उसको मैं खोलता भी नहीं आऊ है मेरे पास वो लेकिन अभी मैं पुस्तक पुस्तक है। वो लिया मैं। है। तो आप के आ, जिनके पास नहीं, नहीं है वो नहीं आप के जी पुरानी अस्मोशि पुरा एको जानता को सके वो निकाला है तो नया एडिशन ले लिए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा पैसे खर्च करने होंगे और कुछ नहीं पर अच्छा रहेगा नया एडिशन लेंगे पुस्तक नई होगी कागज नया होगा अक्षर स्पष्ट होंगे तो होना चाहिए नई पुस्तक देखिये हमारी संपत्ति तो पुस्तक है तो पुस्तक के विषय में हमको थोड़ा अपने हाथों को टाइट नहीं करना चाहिए हाँ आगे बढ़ते हैं तो ख इसमें आठ अक्षर हैं इन आठों अक्षरों को लेकर के महर्षि पानी ने वकार को इत नाम रख करके एक प्रत्यार बनाया जिसका नाम है छव और उसका उदाहरण दिया है नश्छव्य प्रशान नश्छव्य प्रशान ये उदाहरण तो नश्छव्य प्रशांत में यहां छव प्रत्यार है ये जो छव्य है ना छव्य इसको अलग करेंगे ना नह छवि अप्रशान ऐसा सूत्र बनेगा नह विसर्गान हो जाएगा सकार को विसर्ग हो जाएगा नह फिर उसके बाद छवि फिर उसके बाद अप्रशान ऐसा न छव्य प्रशान मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा अलग करेंगे तो नह छवि प्रशांत अप्रशान तो छव प्रत्यार में आप देखिए कितने अक्षर आते हैं छह अक्षर आते हैं पहले के दो अक्षर हटा दीजिए तो छत्यार्थ में छे अक्षर आ रहे हैं आगे बढ़े अगला सूत्र बारहवा सूत्र देखिए बारहवा सूत्र है कपाय पै यकार अलंक है पी एत वर्ण उपदिश्य देखिए यहां दो अक्षर इसलिए द्विवचन में दे दिया और खट थ में आठ अक्षर थे वहां पर बहुवचन में दिया द्वितीय विभक्ति का बहुवचन और यहां द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क पी एत वर्ण उपदिश्य पूर्वांश यहां पर आ गया देखिए पूर्वाश चांत्य इन दो वर्णों को च और पूर्वान पूर्व वाले वर्णों को यानी ग्यारहवें सूत्र से लेकर के पहलेवें सूत्र तक जितने भी अक्षर हैं वो सभी अक्षर हैं पूर्वान से सभी अक्षर होंगे लेकिन उन पूर्व वाले में जिनको लेना है उन्हीं को लेंगे लेकिन पूर्वान शब्द से सभी ग्रहण होते हैं उसमें से फिर हम देखेंगे कि किस किस को लेना है काम को ध्यान में रखते हुए तो ये कह रहे हैं क प इन दो वर्णों को च और पूर्व वाले वर्णों को मिला कर उपदेश उपदेश करके अंत अंत में यकार को इतम करोती इतनाम रखते हैं आचार्य पाणिनी प्रत्याहार्थम प्रत्याहार बनाने के तस्ण होती पंचभि वर्णे और तस्य यकारस्य से ग्रहणम होती पंचभी वर्णे उस यकार का पांच वर्णों के साथ उस यकार का पांच वर्णों के साथ ग्रहण होता है और वो पांच वर्ण कौन है य म, ख, और च अब बोला मैंने य तो आपको यह बोलते आपको पकड़ में आने चाहिए। से हाईवर में यह मा है मां बोलते हैं नाम में मां बोलते ही आपको पकड़ में आने से झर खोलते पहले वाला ग्यारहवें सूत्र में है खट और चारवीं पहले वाले सूत्र में है तो यसे ये पांच वर्णों का ग्रहण हो गया और इन पांचों के उदाहरण बताए जा रहे हैं। तो यह हयवरट का यह है और कपय में यकार है दोनों यह मिल गए तो यही प्रत्यार बन गए यही यही प्रत्याहार बन गया तो उदाहरण दिया है अनुस्वार यही परसवर्ण अनुस्वारस्य यही परसवर्ण यह उदाहरण है यही प्रत्यार का तो यही में यही प्रत्यारे है उसके बाद दूसरा है मकार आ, स्वामी जी, जी। इधर उदाहरण में अनुस्वार यही पर सर्वण ऐसे दिया यही परसवर्ण परसवर्ण पर और रा जो है वो आपने इसे नहीं छपा होगा या और कोई कारण होगा यही परसवर्ण ऐसा है सूत्र सूत्र संख्या भी दिया है ना यहां पर आठ चार सत्तावन एट फोर फिफ्टी सेवन ये संख्या भी दी है अनुस्वार यही परसवर्ण और मकार के साथ यकार को जोड़ दीजिएगा तो मै प्रत्यार बन गया मै मै प्रत्यार है मय उयो वो वा वो वो ये मया में यहां पर मय प्रत्यार है तीसरा है झकार के साथ को जोड़ दीजिए झय झार बनेगा झय उसका सूत्र है झयो हो अन्य तरसयाम झयो ओ अन्य तरसयाम झयो होन्न्य तरसयाम हो मिलाएंगे तो झयो हो तरसयाम अलग करेंगे तो जयो हो अन्य और चौथा है खा। खा के साथ यही कुछ जोड़ दीजिए पढ़कर क्या सूत्र में, में। उदाहरण आया था वहां परे कुमह पर आ चुका है पहले तो यहां पर खई प्रत्यार है खै और उसमें सूत्र को अलग करेंगे ना तो पुमह खै अम परे ऐसा होगा सप्तमी विभक्ति का एक वचन खई और पांचवा अक्षर है चकार के साथ यकार को जोड़ दीजिए चय चय प्रत्यार बनेगा चय चय प्रत्यार का चयो द्वितीया शरी पोषकर पोष्कर सादे महाभाष्य के अंदर यह वार्तिक है वार्तिक सूत्र कहलाता है ये यह सूत्र के ऊपर सूत्र समझ लीजिए लेकिन इसको सूत्र नहीं बोलते व्याकरण में इसका नाम कहते हैं वार्तिक इसका नाम दिया है वार्तिक वार्तिक कहते हैं इसको और ये महर्षि कात्यायन का ये वार्षिक है एक मह、महर्षि कात्यायन हुए हैं जो महाभास्य की व्याख्या की महर्षि पाणिनी सूत्रों पर महर्षि कात्यायन ने व्याख्या की सूत्रों के रूप में यानी वार्तिक देकर के सूत्र जैसा बना करके फिर उन सूत्र और इन वार्तिकों की दोनों को मिला करके व्याख्या की है महर्षि पतंजलि ने पकड़ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं ओम जी वार्तिका कि वार्तिका वार्ति वार्तिक वार्तिक वार्ती अभी बता देता हूं मैं वार्तिक कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना जिसको व्याख्या कोई वार्ता वार्तिक कहते हैं जिसको आप कहते ना वार्ता एक वार्ता है हिंदी में जैसे बोलते ना वार्ता संदेश जिसको आप कहते हैं एक वार्ता है संदेश है आ, वार्तिक पूरा धातु प्रत्यय आदि तो मेरे को वृद्ध धातु है वैसे आ, ओम स्वामीथी। जी जी स्वामी जी इसके लिए एक श्लोक है हाँ वो श्लोक में पता है श्लोक है वो मैं वही देख रहा हूं श्लोक वार्तिक का उन्होंने बताया है मेरे पास भी है मैं देख रहा हूँ उसको थक प्रते अस्ति निष् प्रत भविष्य अश्याल कौन बोल रहे थे क्या श्लोक प्रारंभ है उक्ता प्रवर्तते उक्ता उक्त अनुक्त यत्र वार्तिकज्ञामनीषिणः वार्तिकज्ञा मनीषिणः तो ये तो केवन उसने ऐसी परिभाषा कर दिया है शब्दार्थ यही है कि व्याख्या व्याख्यान ग्रंथ है उक्ता अनुक्ता नाम दुरुक्ता नाम जो कहा है सूत्र में साक्षात उक्ता नाम जो सूत्र में कहा है साक्षात जो शब्द पड़े हैं सूत्र में जैसे शब्द पड़े हैं उन शब्दों को लेकर उक्त और अनुक्त कहते हैं सूत्र में शब्दों के माध्यम से पढ़ा नहीं साक्षा शब्द नहीं है वो है अनुक्त उक्ताना अनुक्त उक्त अनुक्त दुरुपताना दुरुप्त का अर्थ होता है बड़ी कठिनाई से जाना जाता है जिसको साधारण रूप से नहीं जान सकते हम बहुत सूक्ष्म प्रज्ञा से जाना जाता है उसको कहते हैं दुरुप्त क्त अनुक्त द्रुप्ताना चिंता का मतलब है विचार चिंता का मतलब विचार सूत्र में साक्षात पड़े हुए शब्दों को लेकर सूत्र में साक्षात शब्दों को नहीं पढ़ा है लेकिन उस सूत्र में वो अर्थ है लेकिन सीधा सीधा शब्दों से नहीं बोला और दुरुप्त का अर्थ है जो बहुत कठिनाई से जाना जाता है शब्द तो है वहां पर लेकिन उसका सीधा सीधा समझ में नहीं आता है बहुत कठिनाई से उनका अर्थ जाना जाता है तो जहां उक्त अनुक्त और दुरुक्तों की चिंता विचार जहां चलता है उस ग्रंथ को वार्तिक कहते हैं ऐसा किसी ने परिभाषा की है इसकी पर यह वार्तिक शब्द का शब्दार्थ नहीं है यह तो केवल उसका व्याख्या किया वार्तिक का मतलब बता उसका लक्षण किया है इसमें पर वार्तिक का सीधा सीधा अर्थ वही है कि वार्तिक का मतलब है वार्ता विचार व्याख्या सीधा शब्दार्थ तो यही आएगा व्याख्या उत्ता अनुक्ता नाम चिंता ये उक्तानुक्त दुरुक्ता न चिंता यवर्तते तम ग्रंथम वार्तिका माहू वार्तिक मनीषिना ऐसा है तो हम कहां पहुंच गए थे कहा चले गए हा ये वार्तिक है महाभार्ष के अंदर ये वार्तिक है बहुत सारे वार्तिक है हजारों वार्तिक है हजारों वार्तिक है क्योंकि सूत्री हजारों है तो स्वाभाविक है वार्षिक तो बहुत है तो आइए कपय सूत्र के माध्यम से हमने पांच प्रत्याहार को देखा है अगला सूत्र देखिए श श शर, शर तेरहवा सूत्र श श शालव्य शकार, शकार मूर्धन्य सकार दंत्य और रेफ है आगे तो श, श, स इती एतान, वर्णान इन तीन वर्णों को च और पूर्वान् बारहवें सूत्र तक पूर्व वर्णों को पहले वाले वर्णों को मिलाकर उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में रेफम इतम करो थी रेफ को रण को इतनाम रखते हैं पाणिनी आचार्य प्रत्याहार बनाने के लिए तस्य रेफ से ग्रहणम भवती पंचभी वर्णे उस रेफ का पांच वर्णों के साथ ग्रहण होता है और वो पांच वर्ण ये है य ख च और तो या के साथ राीजिएगा तो, तो यर बन जाएगा यर और झा के साथ रा जोड़ो तो झर खा के साथ रा जोड़ो खर और चाह के साथ रोड़ो चर और शाह के साथ रा जोड़ो तो शर य ऐसा ये पांच प्रत्याहार बनते हैं तो र का उदाहरण दिया है यरोनुनासिकेनुनासिको विक दो जगह अवग्रह चिन्ह है यरोनु नासिके यरोनु नासिकेनुनासिको वरोनु नासिकेनु नासिको वर नासिके का है झरोझरी सवर में खर का है खरीच चर का है अभ्यास चरच चर्चा में चर है चर और उसके बाद च को अलग कर दो तो चर च ऐसा होगा और शर का है वाशरी, वाशरी ये शरी उदाहरण होगा हां जी ये श्लोक आपने थोड़ा अंत में गलत लिख दिया है वार्तिकज्याह मनीषिना ऐसा है यानी वार्तिकज्याह मनीषिना प्रथमा बहुवचन दोनों मनीषि और वार्तिकज्याह तो श, श, शर में ये पांच प्रत्यार बन गए यरो अनुनासिक अनुनासिको वरोवर्ण खरीचा अभ्या से चर्चा और वाशरी अंतिम सूत्र देखिए हल शीघ्रता से इसलिए बताया जा रहा है आपको अभ्यास हो गया है अर्थ उसी प्रकार चलता है इसलिए मैं थोड़ा शीघ्र कर रहा हूं हल हल में एक वर्ण है हकार हल में एक वर्ण है हकार तो देखिए हम वर्ण उपदिश्य पूर्वाश्चाते लकार मित करो प्रत्याहाराथम वो कहते हैं हकार इस एक वर्ण को च और पूर्वाण इससे पहले के 13 सूत्रों में जो वर्ण है उन पूर्व वाले वर्णों को मिल, मिलाकर उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में लकारम इतम करोती लकार को इत नाम रखते हैं प्रत्याहार्थम प्रत्याहार बनाने के सस्य तस्ग्रहणम भवती षणि वर्णे तस्य ग्रहणम बहती तस्य लकारस्य से षड सह ग्रहणम बहती उस लकार का छे वर्णों के साथ ग्रहण होता है और वो छे वर्ण हैं, अकार हकार वकार रकार झकार और शकार अब देखिएगा कार के साथ ल को जोड़ दीजिएगा तो अल बनेगा अल अल में अल प्रत्यार में सभी वर्ण आ गए देखिएगा अल प्रत्यार में ल, अ और लिमे स्वर आ गए व्यंजन आ गए कुछ नहीं बताया सब कुछ आ गया अल भी फिर उसके बाद हल हल में सभी व्यंजन आ गए हल हकार और लकार हल ट में हा से लेकर के हल सूत्र के लकार कर। इसमें सारे व्यंजन आ गए हल में और वा, वकार हयावरट का वहां से लेके यहां कर वल फिर हयावरट में रा।, रा और ला मिला के रल और झ में जो झ उस झ और ला के साथ जोड़ दीजिए झल फिर उसके बाद शाह शाह शाह जो है शेष सर में जो शाह है तो शाह और इधर ला जोड़ दीजिए तो शल ऐसा प्रत्यार बन गया शल तो अल हल वल रल झल और शल ये प्रत्यार हो गए आपके उदाहरण है अल का अल अल का उदाहरण दिया है अलोम क्या पूर्व उपधा अलोम क्या पूर्व उपधा अलो में अल प्रत्यार हो गया अल और हल हल का उदाहरण दिया है हलो नंतराह संयोग आपने पढ़ाए सूत्र को हलो न संयोग स्वामी जी, जी। आ, यहां हल बोलने से हकार दो बार आ जाएगा ना, हाँ तो दो बार आएगा ना कोई दिक्कत नहीं दो बार आएगा मतलब नहीं इसका काम है इसलिए ऐसा दिया है इसका प्रयोजन है आपने से किसी ने पूछा था ये दो बार पढ़ा है क्यों पढ़ा है दो बार पढ़ा है इसको ऐसा क्यों पढ़ा है दो बार तो मैंने कहा था जब प्रसंग आएगा तब बता दूंगा अभी नहीं आया समझ आ गए ना अभी आखिर बताऊंगा मेरी बात पूरी नहीं हुई बिल्कुल बताऊंगा तो आगे देखिएगा मैं कह रहा था अलका का उदाहरण हो गया लोत्या पूर्व उपधा और हल हो गया हलोनतरा संयोग और वल है लोको व्योर वली वलका का उदाहरण है लोको व्योर वली अंत में वली है ये यह है तो अल हल वल उसके बाद है रल रलो विपधात धला देह संच रलो विपदात धला ये रल का उदाहरण हो गया और झल का है झलो झली और शल का है शल इगुपाध निट सह शल इगुपधाध निट सह सह तो यह शल का उदाहरण हो गया तो आपका जो प्रश्न है कि हकार का जो है ये दोबारा पड़ा इसका क्या प्रयोजन है क्यों पड़ा ऐसा प्रयोजन तो मैं बता दूंगा लेकिन समझना कठिन हो जाएगा आप लोगों का प्रयोजन तो मैं बता दूंगा लेकिन समझना बड़ा कठिन होगा तो इसका जो प्रयोजन दिया है कित्व कित्वम कित्व विकल्पार्थम कि के विकल्प के लिए हकार की दोबारा दिया है और सा आदेश के लिए दिया है और इसका आगम करने के लिए दिया है अब आपको ये तत्व के बारे में समझाना पड़ेगा कि है और का आदेश के बारे में बताना पड़ेगा और इत का आगम बताना पड़ेगा अब आगम क्या होता है ईट क्या होता है ये सब बताना पड़ेगा तो बताएंगे तो भी अभी समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और विषय भी नहीं है आपका इसको कहते हैं द्वितीय वृत्ति का विषय यानी अभी आप प्रथम प्रथमावृत्ति पढ़ रहे हैं तो द्वितीय वृत्ति का विषय है और द्वितीय वृत्ति जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह वहीं पर समझ में आ जाएगा प्रथम आवृत्ति पूरी पढ़ चुके हैं आप आ, आपको पूर्व पर सब पता लगा आगम क्या होता है क्या होता है, कित्व क्या होता है वो सब पता चल जाएगा उसके बाद में जैसे ही आप जब यह हकार दोबारा क्यों पढ़ा है तो जब मैं कहूंगा कि पित्व विकल्प यथाश्यु इतना बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा और वहां अच्छी तरह आपको और समझाया जाएगा बस इतना ही समझ लीजिएगा कितु के लिए सा के लिए कित के लिए यहां पर हकार को दोबारा पड़ा है नहीं पढ़ते हैं तो ये सब मुश्किल हो जाता वहां पर व्याकरण में जो काम करना है वहां पर अगर ऐसा दोबारा हकार को नहीं पढ़ते हैं तो वो जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा इसलिए उसको दोबारा पढ़ा है इतना समझ लीजिए डबल दे। प्रयोजन है इस हकार को पढ़ने का इतना ही समझ लीजिएगा यहाँ पर आ, किसी को कित करने से वहां गुण वृद्धि का निषेध होता है अगर कित करते हैं किसी को तो वहां अगर गुण प्राप्त हो रहा है तो गुण को रोकने वाला होता है कितु ऐसा है और कहीं किसा आदेश होता है और कहीं जो है इट आगम होता है तो कहीं इट आगम के लिए कहीं इकसा आदेश के लिए कहीं को विकल्प करने के लिए ऐसे प्रयोजन है वो आगे ही चले आप समझेंगे द्वितीय वृत्ति में और आपने फिर जितने भी ये प्रश्न किया था उनको भी समाधान मिल गया होगा कि वो द्वितीय वृत्ति में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए धन्यवाद स्वामी जी हाँ जी हाँ जी स्वामी जी जैसे ये अई है जी तो इसमें जैसे स्थान तो पता लग गया की अकुहा विसर्जन यहां कंठ्या हा। जी जी और प्रयत्न जैसे कि समृत है जी लेकिन अगर करण पूछेंगे तो मतलब की हम इसको क्या बताएंगे करण तो जीव जीवा तो सबकी ही, जीव, ही होगा ने, नहीं सबके अधिकांश वर्णों की जीवा है फिर उसके बाद जो बचे हैं जहां से उनका स्थान है वो स्थान स्थान भी वही है और उसका करण भी वही है अच्छा क्योंकि इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है इसलिए हमें वर्णोच्चारण शिक्षा आप, आप श्रद्धा जी पूछ रही है जी आ, तो आपने शिक्षा पढ़ी क्या अभी मैंने जो पढ़ाई थी वर्णोच्चरण शिक्षा नहीं उस टाइम तो नहीं पढ़ी नहीं पढ़ा थोड़ा काम करिएगा इसी में आप राजेश जी आपको बता देंगे पाठ के बाद उनसे आप बात कर लीजिएगा तो आपको बेच देंगे आप मेरे विचार से कितने तीस इकतीस पाठ होंगे कक्षाएं हमारी चली है शिक्षा तो जरूर पढ़ लेना चाहिए प्रथमावृत्ति से पहले अच्छी तरह पढ़ना चाहिए वो भी हां जी मैं रुचि जी से तो ली हूँ नोट लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा काम नहीं चलेगा आपको उसको सुनना पड़ेगा आपको। जी जी ठीक है वो आप सुन लीजिएगा वो ऑनलाइन आपको बता देंगे कैसे उसको डाउनलोड करना तो उस तरह आप डाउनलोड करके उसको सुन लीजिएगा समय निकाल करके जरूर ठीक है धन्यवाद जी जी तो हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रत्याहार हो गए हैं पर इसमें जो आप बार बार पर पढ़ रहे हैं ना उसको भी मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा ताकि स्पष्ट हो जाए ये जो पूर्वाश्च पूर्वाश्च जो आ रहा है इसको थोड़ा समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए ये पूर्वाश्च क्या चीज है राजे जी लिखिएगा पूर्वाश्चर में बार बार आ रहा है ना पूर्वाश्च पूर्वाशांत ये पूरे शब्द को पूर्वाश लिखिएगा फिर उसको खोल दीजिएगा ये पूर्वांश चांते लिखा है और इसमें इसको खोल करके आपको लिखना है पूर्वाण फिर च और फिर अंते बिल्कुल ठीक लिखिए पूर्वाण च और अंते, अब यहां संधि हो रही है इस संधि को आपको समझना है तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्यों इस, इस तरह का हुआ है अष्टाध्याय सामने ले आइए अष्टाध्याय को सामने रखिएगा पूर्वाश चांदते अष्टाध्याय के तीसरे आठवें अध्याय के तीसरा पाद निकाले आठवें अध्याय का तीसरा पाग निकालना है आपको अष्टाध्याय मूल सामने रखिएगा मूल से ही समझना है मैंने बताया था आपको जो हम पाठ जिस जिस सूत्र को हम पढ़ेंगे वो तो पुस्तक से समझेंगे सूत्र को हम पढ़ेंगे वो तो पुस्तक से समझते हैं म्यूट म्यूट करके रखिएगा तो ये जो पूर्वान्त्य ये जो है तो पूर्वान जो है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है पूर्व पूर्व पूर्वाह पूर्व पूर्व पूर्वान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है तो यह नकार जो है इस नकार के जगह पर यहां अनुस्वार दिख रहा है आप लोगों को पूर्वान ऊपर अनुस्वार आ गया और फिर एक शकार अतिरिक्त आ गया शब्द तो है पूर्वांग पूर्वा के ऊपर अनुस्वार आ गया और नकार के जगह पर आपको शकार दिख रहा है तो ये कैसे हुआ क्या हुआ ये आपको समझना है तो तीसरा पाद निकाला है आप आठवें अध्याय का तीसरा पाद पहला सूत्र देखिएगा मतु वसोरु संबुद्धौ छंदसी मतु वसोरु संबुद्धौ छंदसी छंदी कहते हैं वेद वेद में छंदसी बहुवचन सप्तमी विभक्ति का एक है छंदसी छदस चेंदस शब्द है तो सप्तमी एक में छंदसी होता है और संबुद्धो में भी सप्तमी एक है और रू जो है रू ये विभक्ति का यहां पर लोप हो गया है लोप हो मतलब हट गया है लुप्त हो गया है इसको लुप्त कर दिया है और मतवसों में क्षति विभक्ति का द्विवचन है यह कहता है छंदसी का मतलब वेद में छंद कहते हैं वेद को वेद में एक नियम है कि संबुद्धि विभक्ति परे हो संबोधन विभक्ति संबोधन विभक्ति परे हो तो वहां पर यह कहता है मतवंत और वसवंत मतवंत में और वसवंत में मतवंत में जो भी वर्ण होगा वसवंत में जो वर्ण होगा उसको रू रू आदेश होता है इसके बारे में इतने ही समझ लीजिएगा मतवंत और वसवंत को रू आदेश होता है संबुद्धि विभक्ति परे रहते और वो कहां पर होता है वेदे वेद में तो वेद में संबोधन विभक्ति परे हो तो मतवंत और वसवंत को रू आदेश होता है इस सूत्र को इसलिए हम समझ रहे हैं यहां जो रू है ये रू आगे के सूत्रों में जाता है इसकी अनुवृत्ति जाती है रू बारहवें सूत्र तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी अगर ये सूत्र को आपको समझ में नहीं आ रहे है। सूत्र से क्या कहा जा रहा है तो मत समझिएगा इतना समझ लीजिए इस सूत्र से रू की अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे यानी रू शब्द को आगे बारहवें सूत्र तक ले जाएंगे इतना समझना इस सूत्र से आपको अगला सूत्र देखिए दूसरा सूत्र दूसरा सूत्र देखिए अत्रानुनासिक पूर्व से तुवा अब इस सूत्र में इतना ही समझ लीजिए आप कि ये कहता है सूत्र यह पूरा सूत्र आगे जाएगा बारहवें सूत्र तक यह पूरा सूत्र आगे जाएगा तो यह कहता है यहां से आगे यानी बारहवें सूत्र तक यहां से आगे बारहवें सूत्र तक जहां जहां रू किया है रू आदेश किया है उससे पहले वाले अक्षर को अनुनासिक आदेश होता है रू से पहले वाले जो भी अक्षर होगा उसको अनुनासिक आदेश होता है और आपको पता है अनुनाशिक अनुनाशिक क्या होता है यमो में अनुनाशिक आया है ना वो अनुनाशिक होता है और यह कैसे होता है वाह वाह का मतलब होता है विकल्प विकल्प से यानी एक बार होता है एक बार नहीं होता है तो जहां जहां रू किया है यानी जहां रू करेंगे उस रू से पहले अनुनासिक हो जाता है रू जहां पर जिस अक्षर को रू कर देते हैं उससे पहले वाले अक्षर को अनुनासिक हो जाता है यह दूसरा सूत्र कहता है चौथा सूत्र देखिएगा चौथा सूत्र अनुनासिकात परो अनुस्वार अनुनासिकात परो अनुस्वार यह सूत्र कहता है दूसरे सूत्र में एक पक्ष में जब अनुनासिक नहीं करते हैं एक पक्ष में यानी एक बार अनुनासिक करते हैं और एक पक्ष में अनुनासिक नहीं करते हैं जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं करते हैं उस पक्ष में वहां पर अनुस्वार होता है वहां पर अनुस्वार होता है यानी अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार होगा एक बार अनुनासिक किया और दूसरी बार जब नहीं करेंगे तो खाली नहीं रहेगा वहां अनुस्वार हो जाएगा रू से पहले अनुस्वार होता है एक बार अमुनासिक होता है एक बार अनुस्वार होता है ऐसा समझ लीजिएगा हाँ अब हम, हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा मुख्य प्रसंग मुख्य प्रसंग जो है वो है नश्व्य प्रशांत सातवां सूत्र है अभी हमने हमारे सूत्रों में, था था था इस सूत्र में जो बना था, उसका उदाहरण है ये सूत्र न प्रशांत खट ते जो सूत्र अभी हमने पढ़ा था उस सूत्र में छ उसका यह उदाहरण है नश्ठव्य प्रशांत यह इस चांते में सूत्र लग रहा है अब अर इसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लीजिएगा प्रशान, नश्च्चव्य प्रशान इस सूत्र को विभक्त करेंगे अलग अलग पद रखेंगे तो देखिएगा नहा लिखिएगा नहा विसर्ग और छठी विभक्ति का एक वचन नहा उसके बाद है छवि छवि जो है छवि छवि सातवी सात सप्तमी का एक वचन है छवि फिर उसके बाद है अप्रशान यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है अप्रशान यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन नहीं समझना इसको एक शब्द है अप्रशान एक शब्द है तो नहा छठी छ एक है छवि सात एक है और अप्रशान एक एक है और इस सूत्र में इस सूत्र में हमको अनुवृत्ति लानी है वो अनुवृत्ति है रू की अनुवृत्ति लानी है रू की अनुवृत्ति लानी है अनुनासिक की अनुवृत्ति लानी है और अनुस्वार की अनुवृत्ति लानी है और इस सूत्र से पहले वाला सूत्र जो है छठा सूत्र उस छठे सूत्र में अम परे है अम परे कुम परे अम परे अं और परे ऐसा अनुवृत्ति लानी है यह लिख दीजिएगा इसमें अनुवृत्तियां जो है रू अनुनासिक अनुस्वार और अम पर इनकी अनुवृत्ति लाने और पदस्थ की अनुवृत्ति भी आ रही बहुत पीछे से और संगीतायाम की भी अनुवृत्ति आ रही है संगीता का मतलब है संधि और पदस्थ का मतलब पद हमको एक पद बनाना है और संधि बनानी है इसकी तो अनुवृत्ति बहुत पीछे से आ रही उसको समझने की आवश्यकता नहीं है यह आवश्यकता है अनुनासिक अनुस्वार और अंपरे ये अनुवृत्ति आ रही है रू, रू, अनुस्वार अंपरे हाँ पर हाँ ये पदस्थ हमको एक पद बनाना है और संगीताएं मतलब संधि करनी है इसलिए रू अनुनाशिक अनुस्वार अंपरे इन सब की अनुवृत्ति आ रही है अब सूत्र का आपको देखना है अप्रशान है न प्रशान अप्रशान यानी प्रशान शब्द को छोड़ करते अप्रशान का मतलब है प्रशांत शब्द को छोड़ करते नकारांत पद को नकारांत पद को यानी पद के अंत में नकार हो उस नकार को पद के अंतिम नकार को ऐसे लिखिएगा पद के अंतिम नकार को यह ठीक है अप्रशान शब्द को छोड़कर पद के अंतिम नकार को पद के अंतिम नकार को रू आदेश होता है रू रू आदेश होता है रू अम परत्यार परे रहते अम अम परक छत्यार परे रहते अम परक छऊ प्रत्यार परे रहते हा अम परक छ प्रत्यार परे रहते यह सूत्रार्थ है अब रू से पहले अनुनाशिक होता है एक बार रू से पहले अनुस्वार होता है एक बार यह अंडरस्टूड है सूत्र का अर्थ इतना ही रख लीजिएगा प्रशांत शब्द को छोड़कर प्रशांत शब्द को छोड़ के पद के अंतिम नकार को रू आदेश होता है अम परक परे रहते तो अब यहां पर उदाहरण में आइए यहीं दोबारा लिख दीजिए इसी के नीचे इस अर्थ के नीचे वो वो लिखिएगा पूर्वान च पूर्वान् च इतना लिख दीजिएगा पूर्वान् च अंत्य तो अलग पद है चा भी अलग है लेकिन हमको देखना है पूर्वान और चा इतना हाँ पूर्वान् च नहीं नहीं ये अनुस्वार अन्ना से इतना मत लिखिएगा इसको अभी मत लिखिएगा केवल पूर्वान और च इतना लिखिएगा पूर्वान चो हटा दीजिएगा पूर्वान च इतना लिखिएगा पूर्वान और चे हमारे पास में उदाहरण अब देखिए आप सब लोग पूर्वान में नकार है ये पूर्वान प्रशान शब्द तो है ही नहीं है तो प्रशान शब्द को छोड़ करके पद के अंतिम नकार हैकार है इस अंतिम नकार को रू आदेश होता है यानी नकार के स्थान में रू होगा रू आ, आ, आगे लिखिएगा पूर्वा रू ऐसा लिख दीजिए पूर्वा रू फिर उसके बाद चा पूर्वा रू च सूत्र मांगता है प्रशान शब्द को छोड़ करके पद के अंतिम नकार को रू आदेश होता है हमने ना के स्थान में रू कर दिया आदेश का मतलब है नकार को हटाना और रू को बिठाना यानी नकार के स्थान में रुका रू रू को लाके बिठाना एक के स्थान में दूसरे को बिठाना इसको कहते हैं आदेश अब यह है प्रत्यार के परे रहते के परे रहते मतलब है अम परे है जिस छत्यार्थ ऐसा इसका मतलब है अम परे है यानी अम प्रत्यार परे है जिस छौ प्रत्यार्थ यानी छऊ से परे भी अम प्रत्यार है छऊ प्रत्यार से परे अम प्रत्यार है इसको हम कहते हैं अम परक छव प्रत्यार के परे रहे यानी आप ये समझ लीजिएगा दो परे है हमारे ये जो नकार है ना इस नकार के परे दो प्रत्यार है एक है अम प्रत्यार और एक है छव प्रत्यार इसको समझ लीजिएगा तो राजेश जी ये चाह के आगे आ, अर्थात अर्थात मतलब इजी कोड लिख करके चाह और आ, अलग अलग लिखिएगा चा के आगे इजी कोड करके च और अगर ये च और अ चलंत और अवर्ण हाँ अब देखिएगा मैं चाह के नीचे अलंत कर दीजिएगा हाँ ये ठीक है अब देखिए नकार के आगे हमारे पास में दो प्रत्यार है एक अम प्रत्यार है एक छव प्रत्यार है सबसे अंश में अम प्रत्यार है और उसके पहले जो है छव प्रत्यार है और अम प्रत्यार में अवर्ण आता है अम्प्रत्यार कहां से कहां तक है आयुन में से आसे लेकर के नियमगणम के मकार तक तो अम्प्रत्यार में अवर्ण आ रहा है तो उसके बाद छत्यार छ खात ये सूत्र है ना इसमें छ प्रत्यार है तो छत्यार में चव चवाचावर्ण आरा छत्यार में चवर्ण चौ तो इसमें चवर्ण आ रहा है तो अम प्रत्यार परे है दिस छत्यारि अवर्ण परे है दिशा इसका यह मतलब है परे है दिस छत्यार ऐसे परे होने पर ऐसे छव प्रत्यार के परे होने पर नकार को रू, रू आदेश होता है यानी नकार के स्थान में रू होता है ये समझ में आ गए सभी को ध्वनि नहीं आ रही है लो हो गया नहीं ठीक है हाँ जी उनको नहीं आ रही है हाँ तो ये आपको अभी तक जितना बताया सम, समझ में आ रहा है ये रू समझ में नहीं आया सिर्फ रूँ नहीं रू अभी उसको उसके बारे में समझाऊंगा आगे यहां तक समझ में आ गए ना जी जी अच्छी तरह से हाँ ये कहता है प्रशांत शब्द को छोड़ करके पद के अंतिम नकार को रू आदेश होता है, अम परे है जिस छत्यारे है जिस के, तो छव के परे अम है तो दिख रहे हमको अवर्ण अम में आता है और छव परे है इसलिए नकार के स्थान में रू हो गया यहां तक आप पहुंच गए सावीती। जी! बहुवचन नहीं एक शब्द है हाँ जी हाँ इसलिए उसको मैंने आपको लिखवाया कि एक एक प्रशांत में एक एक लिखवायानी प्रशांत शब्द के नकार को नहीं होना चाहिए बाकी नकार होना चाहिए बाकियों का नकार हो प्रशांत के नकार को नहीं होना चाहिए यह कहता है सूत्र यह है प्रशांत के नकार को नहीं करना है बाकी जहां भी आपको यह शर्त घटित होता है वहां वहां करो लेकिन प्रशांत शब्द के नकार को नहीं करना यह कहता है ठीक है ठीक मैं ये कहूं कि राजेश जी को पैसे नहीं देना बाकी सबको देना है पैसे उनको भी मिलना मिल, मिल सकता है क्योंकि शर्त उनमें भी घटित हो रहे हैं लेकिन उनको उनके लिए रोग लगा दिया हमने उनको जरूरत नहीं है पैसे उनके पास बहुत है उनको जरूरत नहीं है बाकियों को जरूरत है लेकिन प्राप्त उनको भी हो रहा है मेहनत उन्होंने भी किया आप सबके साथ मेहनत उन्होंने भी किया है लेकिन हमने ब्रेक लगा दिया है कि राजेश जी को पैसे नहीं देना है बाकी सबको देना है तो ऐसे ही प्रशांत में जो नकार है उसको भी प्राप्त हो रहा है लेकिन हमने हमने का मतलब है रोग लगा दिया व्यवहार में कि इस, इसको नहीं होना है बाकी सब जगह हो जाए ये इसका अभिप्राय तो अब आइए यहां आगे लिखिएगा हो जाएगा एक बार जब अनुनासिक एक बार नहीं होगा तो अनुस्वार हो जाएगा तो पूर्वा में पूर्वा में एक अनुस्वार जोड़ दीजिएगा अब रू के स्थान पर हमको क्या करना है विसर्ग करना है क्योंकि छ अलग पद है और पूर्वा रू यह रू अलग पद है रू के स्थान पर विसर्ग हो जाता है आगे चल करके व्याकरण में वो वो जब प्रसंग आ जाएगा कैसे रू के स्थान पर विसर्ग होता है वह लंबी प्रक्रिया है वो आप जब वृद्धिराधेश सूत्र पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा रू के स्थान में विसर्ग कैसे होता है पर यहां इतना समझ लीजिएगा इस रू को विसर्ग होता है तो पूर्वा अनुस्वार लगा के विसर्ग कर दीजिएगा विसर्ग हाँ राजेश जी है सर्ग विसर्ग जोड़ दीजिएगा पूर्वा ऊपर अनुस्वार जोड़ दीजिएगा और विसर्ग लिख दीजिएगा और फिर चकार लिख दीजिएगा अनुस्वर और विसर्ग एक सत्य आ नहीं रहा है यहां पर अच्छा अच्छा नहीं आ रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों में लिख लीजिएगा तो यह विसर्ग हो गया फिर उस विसर्ग को विसर्जनीय से सह से सकार आदेश होता है उस विसर्ग को फिर साकार हो जाता है आपने संधियों में पढ़ा है वैसे विसर्ग को फिर साकार होता है तो विसर्ग को सकार आदेश होता है उस उस विसर्ग को साकार कर लीजिएगा भी वापस अब अब उस सकार को, को शवर्ग वहां पर आगे हैकार है तो स्तोश्चुनास्तु आप पढ़ चुके हैं पहले संधिया तो उस सकार को शिकार हो जाता है इस तरह का पूर्वाश्च ऐसा बनता है पूर्वाश्च अंत पूर्वाश्च अंत अब जिनको समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ सकते हमारा मुख्य सूत्र है नश्चव्य प्रशांत नश्चव्य प्रशांत से नकार को रू होता है उस रू को विसर्ग होता है उस विसर्ग को सकार होता है फिर उस सकार को स्तोष से शकार होता है नश्चव्य प्रशांत से रू फिर खसान विसर्जनीय से विसर्ग फिर उस विसर्ग विसर्जनीय से, से, से जोड़ करके पूर्वाश्चा ऐसा हो जाएगा आपका ओम भगवान जी असिक आगे ना तरपे विकल्प अनुनासिक का भी आवश्यक है धन्यवधन जी मतलब कई कई रूप बनते हैं यहाँ पर चार चार रूप बनते हैं वैसे इसके आगे चल करके तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूं यहां जो है उतना ही बता रहा हूं मैं यहां वेदीशु हाँ आ... वेदों में होता है बहुत होता है तो आ, सूत्रों को भी वेद के समान जैसे मानते हैं ये जो आ, सूत्र है इन सभी सूत्रों को वेद के समान माना जाता है करण में इसको वेद के समान मानते सूत्रों जो वेदों में काम होता है वैसे सूत्रों में भी हो जाता है यहां पर तो ये लोक में भी होता है ये जो पूर्वांश चाहते हैं आप लोक में लौकिक भाषा में भी लिख सकते हैं वहां तो मत मतु मतुवसो मत, मत रू संबुद्धंद संबोधन में होता है ये ये संबोधन वाला प्रसंग नहीं यह दूसरा प्रसंग है प्रसंगलिए यहां लोक में भी होता है वेद में भी होता है लेकिन जो पहला सूत्र था तीसरे पाद का पहला सूत्र वो वेद के लिए के हाँ जी राजेश जी स्पष्ट है ओम भगवंत जी थोड़ा जीश अभी घर में ना, कल और स्पष्ट होगी तो कोई बात कल और आपको किसी की समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आ, रिचा जी, आपको है? श्रद्धा जी कभी जी इसमें ये अनुनाशिकोनुष्पार है ये सूत्र रहेगा हाँ जी नहीं है वो, वो सूत्र वो सूत्र लगेंगे ही उनकी अनुवृत्ति आ रही ना इसी सूत्र से हो जाएंगे सर अच्छा इसी सूत्र से आ, हो जाएंगे उसको आ, फिर लगाने की नहीं सूत्रों को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों सूत्रों की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है नक्षा में ठीक है सर जी जी स्वामी जी छूट गया था बीच में अभी समझ में क्या हुआ अब तक मैं कनेक्ट नहीं नहीं कर पाया फिर करके फिर करके किया अभी आ, आया हूं। जी जी कोई बात नहीं वो, आ, इसकी आ, वो देख अक मनेक्ट् नी दश बाला छूयालोड सको लिखा है न राजेशी य लिङ्क दिंक हा जि पूर्वास उत्तरं भवति ससजुषु किं भवति ससजुशोः रुः विसर्जनीयस्य सः प्रथमं भवति पश्चात् ससजुशोः रुः विरामोऽवसानं करवसानयोर्विसर्जनीयः तस्मात् पश्चात् अकः सवर्णे दीर्घः इति वा नहीं विसर्ग यदा जब विसर्ग होता है ना यहाँ पर अः रू को रू को सीधा रू से रा बचेगा उठ जाएगा उस राजन लग करके विसर्ग हो जाएगा पश्चात अपने नहीं विसर्ग हो जाएगा उस विसर्ग को विसर्जनीय से से साकार हो जाएगा वापस हाँ जी अकल् सवर्ण दीर्घ तु मो कु मिलाय च अन्ते मिलाय तु अकल् सवर्ण दीर्घ बता रहा था। शकार धन्यवादी हाँ, हाँ, हाँ, हाँ जी तो इसको यहीं पर विराम देते बाकी बातें कल विचार कर लेंगे ओंकार ओम। शान्तिश्शान्तिशान्तिः नमो नमः